जाबाल दर्शनोपनिषद चतुर्थ खंड इस खंड में नारी नारीपरिचय आतीथ तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है शरीर तबदेव संगुलात्मक देहमद्ये सिखिस्थाबून प्रभा त्रिकोण मनुजा तो सत्य मुक्त ही हि संस्कृते गुदात्व अंगुलादुर्धम मेघ्या तो द्व्यंगुलाद देह मध्यम मुनि प्रोक्तम अनुजाड़ी कंदस्थानम कंदस्थानमिश्रेष्ठ मूराधाराणवांगुम हे सांस्कृत्य यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से छियानवे अंगुल का होता है इस शरीर के मध्य भाग में अग्नि का स्थान निहित है उसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के सजिश कहा गया है उसकी त्रिकोण आकृति है यह हमने यथार्थ बात ही तुमसे बताई है गुदा भाग से दो अंगुल ऊर्ध की ओर तथा लिंग से दो अंगुल नीचे की ओर जो स्थान है उसे ही मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए वही मूलाधार है पर हे मनुश्रेष्ठ इस स्थान से नौ अंगुल ऊर्ध्व में कंध स्थान है चतुरुलूल आयाम विस्तार मृपुंगव कुटाड समकार उस कंद की लंबाई चौड़ाई चार चार अंगुल की है तथा उसकी आकृति मुर्गी के अंडे की भांति है वह ऊपर से चमड़े आदि के द्वारा सुसज्जित है तन्मध्येना जो ग्य मृपुंग कंद मध्यस्थितासुम देती हे मुनिपुंगव उस कंद स्थान के मध्य भाग में नाभि केंद्र है ऐसा योग विज्ञानियों ने कहा है कंद के बीच में जो नाड़ी स्थित है उसका सुसुमना के नाम से उल्लेख किया गया है तिष नो ही मुनिपुंगव दिवसप्त सहसारी मुख्या चतुर्द चतुर्दश सुसुमना पिंगला तदविदा च सरस्वती पूषा च वरुणा च हस्तजिह यशस्विनी अलम्बुषा कुहुश्चव विश्वदरी पयस्वनी शंखनी चाधारा मुख्या चतुरथ उस कंद के चारों तरफ बहत्तर हजार नाड़ियों का समूह स्थित है उसमें सुषुमना पिंगला ईड़ा सरस्वती वरुणा पूषा यशस्वनी हस्तजिह अलंबुषा कुहु विश्वोदरा पयस्वनी शखनी और गांधारी ये चौदह नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई हैं आसाम मुख्यतमास्तीम त्रवतीकोत्तमोत्तमा ब्रह्म नाड़ी तिथा प्रोक्ता मुने वेदांत वेद इन चौदह नाड़ियों में भी प्रथम तीन ही सबसे प्रमुख है इन तीनों में भी एक ही नाड़ी सुषुमना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है शास्त्रज्ञों ने इसे ब्रह्म नाड़ी के नाम से संबोधित किया है पृष्ठ मध्य स्थिति वीणादंड सुव्रत सहमस्तक पर्यत सुसुमना सुप्रतिष्ठिता पीठ के मध्य में जो वीणा दंड मेरुदंड नाम से प्रसिद्ध है वही हड्डियों का समुच्चा है उससे होकर सुषुमना नाड़ी मस्तिष्क तक पहुँचती है नाभिकंदा थान कुल्या दंगुमुनि अष्ट प्रकृति सा कुंडली मुनिष्तम यथावुचे चलान्नादी नृत्य परतः कंद पार्शेश सदाथिता हे मुनीश्वर नाभी कंद से दो अंगुल नीचे कुंडलने स्थित है इसको अष्ट प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार युक्त कहा गया है वह वायु चेष्टा जल और अन्न आदि का अवरोध करके सदैव नाभिकंद के पार्श्वों को चारों ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है स्व मुखेन सवेश्य ब्रह्मरंद्रमुखमु सुसुम्ना इद्ये दक्षिणे पिंगला स्थितिता सरस्वतीकुहुशुमना पार्श्यो स्थिताधारा हस्तजिवा चाह जा पृष्ठपूर्वो पूषा यशस्विनी च पिंगला पृष्ठपूर्वजो कुहोरश हस्तजीवाजा मध्ये विश्वदरी स्थिता यशस्विन्या कुहोर्मध्ये वरुणा सुप्रतिष्ठिता पूषा जा मध्ये प्रोक्ता यशस्विनी हे मुने यह अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है सुषुम्ना के बाएं भाग में ईड़ा और दाहिने भाग में पिंगला स्थित है सरस्वती और कुहु सुषुमना के दोनों पार्सों में स्थित है इड़ा के भाग में गांधारी तथा पूर्व भाग में हस्तजिहा प्रतिष्ठित है पिंगला के भाग में पूषा और पूर्व भाग में यशस्विनी स्थित है कुहु और हस्त्यजिहा के मध्य विश्वोदरी नाड़ी विद्यमान है यशस्विनी और कुहु के मध्य भाग में वरुणा नदी स्थित है नाड़ी स्थित है पैश्वनी नाड़ी की स्थिति पूषा और सरस्वती के बीच में कही गई है गाधाराया सरस्वतिया मध्य प्रोक्ता तो साबुषा सिता पायुपर्यंत कंद मंदगा पूर्वभागेश सुमलाजा लाका संस्थिता कहु अथ चोर्धम सिता नाड़ी जाम्यनाशात इरा तो सभ्यनाशात संस्थिता जशस्वनी च वाम पादागुठात ऊषा वाखिपर्यंता पिंगला जास पृष्ठतम्य कर्णात प्रोचते बुधे शखनी का स्थान गांधारी और सरस्वती के बीच में है अलम्बुषा नाभिकंद के मध्य भाग से होती हुई गुदा तक व्याप्त है सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका है उसके पूर्वी क्षेत्र में कुहु नाम की नाड़ी है यह नाड़ी ऊर्ध्व एवं अधा दोनों ओर प्रतिष्ठित है इसकी स्थिति दाहिनी नाशिका तक कही गई है इड़ा नामक नाड़ी बाई नाशिका तक स्थित है यशस्वनी नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक व्याप्त है पूषा पिंगला के भाग से होती हुई बाएं नेत्र तक पहुँचती है और पयस्वनी विद्वत्जनों द्वारा दाहनी कान तक फैली हुई बताई गई है सरस्वती तथा चोरध्वागता जिह्वा तथा बुलेन हस्तजिहँ तथा सभ्यपादांगुष्ठांतमेश्यते शखली नाड़ी सभ्यकणातमेश्यते गा सभ्य नेत्राता प्रोक्ता वेदात वेद भी सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जिह्वा तक व्याप्त है जीवा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक फैली है शंखरी नाम की नाड़ी बाएं कान तक स्थित है वेदज्ञों के द्वारा गांधारी नाड़ी की स्थिति बाएं नेत्र तक व्याप्त बताई गई है विश्वदराभिहा नाड़ी कंद मध्ये व्यवस्थित प्राणोपान्यान शोदान नाग कुरमच करो देंवत्तों धनंजय एनासु सर्वासु चलंती रसवायव ते सुप्राणादि पंचम मुख्या पंच सुब्रत त्राणस्य था पान पूज्य त्राण की स्थिति नाभिकंद के बीच में कही गई है प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये दस प्राण वायु बताए गए हैं ये प्राण समस्त नस नाड़ियों में संचरित होते हैं इन दसों में प्राण आदि पांच वायु ही प्रमुख है हे मुने इन पांचों में भी प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है आश्यशिको मध्येनाभिध्ये तथा प्राणसो निरो नृत्यम वर्तते मुनि सतम अपनो वर्तते निदम गुदम मध्यो झा उदरे सकले कट्याजंघे चुव्रत ध्यान स्रोताख्य मध्ये चकुद्यार प्राणस्थने गले च वर्तते मुनिपुंग उदाहरण संजो विज्ञेय पादस्तोरपी सामना सर्वदेह व्यापतिष्य संचय इनमें से वायु वायुनाशिका एवं मुख के मुख के बीच में नाभि के मध्यभाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है अपान वायु गुदा लिंग जांघों घुटनों समस्त उदर कटी नभि नाभी तथा पिंडलियों में भी सदा स्थित रहता है बयान वायु दोनों कानों दोनों चक्षुओं दोनों कंधों दोनों टखनों त्राण के स्थानों और कंठ में भी व्याप्त रहता है उदान वायु की स्थिति दोनों हाथों एवं पैरों में समझनी चाहिए समान वायु निस्संदेह समस्त शरीर में फैल कर रहता है नागादिवायु पंचादी सुस्थितसो काशा प्राणकर्म प्रान संस्कृति अपनाक्षसवाजोस्तु विन्मुत्री विसर्जन सामना सर्वसाप्यम करोतीपुंगव नाग आदि पांचों वायु तवचा एवं अस्थि में निवास करते हैं हे संस्कृति उच्छ्वास अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना निःश्वास अर्थात श्वास को बाहर निकालना तथा खाँसना ये तीनों कार्य प्राणवायु भी के द्वारा संपन्न होते हैं मन मूत्रादि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है हे मणिपुंग समान वायु संपूर्ण शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है उदान उर्धुगम नम करो तेव न विवाद कृत प्रोक्तों बुनि वेदांत वेद उदारादि गुण प्रोक्त नागाख्य से महावरे धनंजय से शोभादिकर्म प्रोक्त सांस्कृते निवीलनादिको देवदत्त विप्रेन्द्र तंद्री कर्म, कर्म प्रकृतम उदान वायु भी ऊर्द्व की ओर प्रस्थान करता है वेदांतत्व के विशेषज्ञ विद्वजनों का मानना है कि व्यानवायु ही ध्वनि का व्यंजक है हे श्रेष्ठ मुदेह डकार वमन आदि का कार्य नाग वायु के द्वारा पूर्ण होता है इस संपूर्ण देह में सौंदर्य आदि का संपादन धनंजय वायु के कार्य कहा गया है आँखों को खोलना एवं मूंदना आदि कुर्म नामक वायु की प्रेरणा से संपन्न होता है क्रिकर अर्थात क्रिकल नामक वायु के द्वारा भूख प्यास की इच्छा होती है तथा तंद्रा आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है सुसुमना शिवो देव इडाया देवता हरि पिंगला जा विरंचन विरंचि सरस्वतिया विरा पूता प्रोक्तौ वरुणा वायुदेवता देवता, देवता। जीवा था जास्तु वरुणो देवता भवेत हे मुनीस्वर सुषुमना नलि के अधिष्ठाता देव शिव और इडा के देवता विष्णु तथा पिंगला नलि के देवता भगवान ब्रह्मजी है सर्वस्वती नाड़ी के देवता विराट हैं पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य हैं वरुणा के देवता हैं जीवा नाड़ी के देवता वरुण हैं